नार बिवस नर सकल गोसाए लाचि नट मर कट की नाये शुद्र द्विजन उपदेश ज्ञान मेल जने वो ले कुदान सब नर काम लोभरत क्रोधी वे संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर हे गुसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ धान लेते हैं सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पतियों को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है सौभागिने ला धवन के श्रृंगार नीना एकन एकन तो गुरु से सबधिर अंधकार एक न सुनये एक नेखा हरय से शन शोक हरे सो गुरु गोर नक मह पर मात पिता बालकनि बुलावे उदर भरे सोई धर्म सुहागनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं एक गुरु देखता नहीं उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे ब्रह्म ज्ञान कह नो सर बात कौड़ी लग ला कर बाद ही हम कछु स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं शुद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आखें दिखलाते हैं लंपट कपट सयाने मोह द्रोह भेद बाद ज्ञानी नर देखा मैं चरित कल कर आप गए अरुति हो भाले जे कौ सत मार्ग प्रतिपाल कल्प कल्प भरे एक एक नर का जे ज दो सहि सुतिकर का जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं जय कुम्हारा सपत की रात कोल नारी मुये गृह संपत्ति नाशे मुड़ मुड़ाई हो सन्यासी ते बे सन आप पुजा वही उभ लोग क्षर लोलुप का निराचार स्वामी तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा कर सन्यासी हो जाते हैं वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं ब्राह्मण अपढ़ कावि आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभचारणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं करहे जप तप व्रत कह पुराणा सब नर कल्पित करही नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण करते हैं सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता भये वरण संकल कले भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भैरुज सो वियोग सुत सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तहन चलही नर मोह बस कल्प ही कल युग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं